लेकिन अंतिम चरण में ही मिलते हैं उसके पहले नहीं उसके पहले दोनों के रास्ते बड़े अलग अलग है प्रेमी रोता है रस विभोर पुकारता है विकल होके ध्यानी शांत होकर बैठ जाता न पुकार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 तरीके से ऊपर उठा इसके पास अब बोध है समझ पूर्वक जीता है अब ऐसी कोई तौर तरीके में बंध जाने का पागलपन नहीं है कोई तौर तरीका जेल खाना नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए अक्सर तुम पाओगे कि लोग अपने आप को जेल खाने में रूपांतरित कर लेते हैं खुद ही अपने हाथ से उससे सावधान रहना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 वो कहता है जब आना हो आ जाना मुझे तुम तैयार पाओगे मैं द्वार पर बैठा रहूंगा तुम्हारी प्रतीक्षा भी प्रीति कर रहे तुम्हारी प्रतीक्षा है ना तो प्रीति कर रहे तुम्हारी ही तो राह देख रहा हूं तो प्रीति कर माना कि मेरे मन में बड़ी गहरी प्यास है लेकिन प्यासा बैठा रहूंगा इस द्वार पर दरवाजे बंद ना करूंगा रात दिन ना देखूंगा तुम जब आओगे तब तुम मुझे तैयार पाओगे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 अब खुद ही उसकी पूजा करने लगे लेकिन भक्त को समझने की कोशिश करो भक्त यह कह रहा है पूजा करनी है, अब बिना किसी सहारे कैसे पूजा करें कोई आलंबन चाहिए कोई बहाना चाहिए यह पत्थर बहाना हो गया असली बात तो पूजा है असली बात तो पूजा का भाव है यह पत्थर तो बहाना है इसके बहाने पूजा आसान हो जाती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 और भारत में बहुत पुरुष नग्न रहे नंगे साधुओं की बड़ी परंपरा है पुरानी परंपरा है लेकिन लल्ला है अकेली औरत है जो नग्न रही स्त्री भाव ही न रहा होगा स्त्री तो छुई मुई होती स्त्री तो छुपाती अवगंठित होती स्त्री तो अपने को प्रकट नहीं करना चाहती स्त्री को प्रकट करने में ला चाहती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 और जैनों ने वैसा ही किया भी है जैनों के 24 तीर्थंकरों में एक स्त्री थी मल्लीबाई लेकिन जैनों ने उसका नाम भी बदल दिया वो कहते मल्लीनाथ वो नग्न रही जैन ठीक कहते हैं। अब उसको स्त्री गिनना ठीक नहीं है स्त्री चित्ती नहीं है मल्लीबाई क्या खाक कहो मल्लीनाथ ठीक पुरुष का भाव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 इस में अहंकार ना बोले बस फिर ठीक तो पुटी गागर है तुम उसे कितना ही भरो कभी भर ना पाओगे कुएं में डालोगे शोरगुल बहुत होगा जब गागर वापस लौटेगी तो खाली आएगी जगह जगह से गागर फूटी राम कहाँ तक ताऊँ रे ताऊ रे भई ताऊँ रे पार करूँ पनघट की दूरी चलूँ गगर भर भर कर पूरी जब घर की चौघट पर पहुंचू बिल्कुल छूछी पाऊँ रे जगह जगह से गागर फूटी राम कहां तक ताऊ रे अहंकार फूटी गागर रे कभी भरता नहीं किसी का कभी भरा नहीं अगर साक्षी भाव के कारण खड़े हुए क्या फर्क है फर्क है अहंकार में कर्ता का भाव होता है और साक्षी में कर्ता का कोई भाव नहीं होता अहंकार में लगता है मैं खड़ा हूं अपने पैरों पर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 बिना किसी के चरणों में झुके और समर्पण हो गया आखिरी प्रश्न यदि अहंकार अचुनाव च्वाइसलेसनेस का निर्णय कर ले तो उसकी क्या दशा होगी अहंकार ऐसा निर्णय कर ही नहीं सकता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 वहां से ले आ। और कथा कहती है कि वो शिष्य जहन्नम पहुंच गया दो जग की आग लाने द्वारपाल ने उससे कहा भीतर जाओ और ले लो जितनी चाहिए उतनी ले लो शिष्य जब अंदर गया तो बड़ा हैरान हुआ वहां भी आग ना मिली जहन्नम से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा लौटकर उसने द्वारपाल से कहा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 चलो लूट लो इसको कर लो चुनाव ये तो चुनाव ही हुआ आ चुनाव का चुनाव कर लो मगर यह चुनाव ही हुआ इतना जो गहन विस्तार है जो इसे चला रहा है वो तुम्हारे छोटे से जीवन को ना चला पाएगा इतना विराट समला है तुम नाहक मेहनत कर रहे हो खुद को संभालने की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 तारा जीवन तो आंसुओं से बहा जा रहा फूल ढले तुम ढले कैसे है? तुम अगर चुनाव छोड़ दो तुम सिर्फ साक्षी हो जाओ देखते रहो और जो प्रभु कराए करते रहो करता ना बनो ऐसा ना कहो कि मैंने किया उसने करवाया बुरा तो बुरा भला तो भला ना पीछे के लिए पछताओ ना आगे के लिए योजना बनाओ इसको अष्टावक्र ने कहा है आलसी श्रोमणी वो जो आलस में परम से पे पर पहुंच गया इसका ये अर्थ नहीं कि उसके कर्म शून्य हो जाते सिर्फ कर्तर शून्य हो जाता कर्म की विराट लीला तो चलती ही रहती नाच चलता रहता नाचने वाला यात्रा बचे बस तीर्थ यात्रा आ गई तुम तीर्थ यात्रा बन गए तुम स्वयं तीर्थ बन गए तीर्थंकर होने में ज्यादा देर नहीं ओम तत्सत आचितना